इंद्र ने कहा, गुरुदेव, देवताओं का दानों के साथ यह अत्यंत भयंकर संघर्ष आ पहुंचा है। अब इस विषय में क्या करना चाहिए? उपाय सहित वह नीति बदलाइए। इंद्र के इस वचन को सुनकर वाणी के अधिश्वर उदार बुद्धि वाले महान भाग्यशाली बृहस्पति इस प्रकार बोले सूर्यश्रेष्ठ इस प्रकार की चतुरंगनी सेना पर विजय पाने की इच्छा रखने वालों के लिए साम पूर्वक नीति बतलाई गई है यही सनातनी स्थिति है नीति के साम भेद दान और दंड ये चार अंग हैं राजनीत काल और शत्रु की योग्यता आदि का क्रम देखना चाहिए। इनमें दैत्यों पर साम नीति का प्रयोग तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें आश्रय प्राप्त हो चुका है, वे मदमत्त हैं, जाति धर्म के अनुसार भेद नीति का प्रयोग करके उनमें फूट भी नहीं डाला जा सकता, तथा जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त हैं, उन्हें दा� इन पर एकमात्र दंड का ही उपाय उपयुक्त प्रतीत हो रहा है यदि आपको मेरी बात रुचती हो तो इसी का अवलंबन कीजिए क्योंकि दुर्जनों के साथ की गई सामनीति एकदम निरर्थक होती है क्रूर लोग महात्माओं द्वारा प्रयुक्त की गई सामनीति को भयवश की हुई मानते हैं अतः उनके साथ की गई सरलता, उदार बुद्धि का प्रयोग और दया नीति का विपरीत परिणाम होगा। दुर्जन लोग साम नीति को भी सदा भयभीत होने के कारण प्रयुक्त की हुई मानते हैं। इसलिए दुर्जनों पर आक्रमण करने के लिए पुरुषार्थ का ही आशय लेना श्रेयस्कर है। दुर्जनों के आक्रांत हो जाने पर ही उन पर प्रयुक्त की हुई यह सतपुरुषों का महान व्रत है सुजन कभी कुशंग वश अपने उत्तम स्वभाव का त्याग करने की इच्छा कर सकता है परंतु दुर्जन कभी भी सुजन नहीं हो सकता मेरी बुद्धि में तो ऐसा ही आ रहा है अब आप लोग इस विषय में जैसा विचार करें इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र ने बृहस्पति से कहा ऐसा ही होगा फिर वे अपने कर्तव्य के विषय में भली भांति सोच विचार कर उस देव सभा में बोले इंद्र ने कहा स्वर्गवासियों आप लोग सावधानी पूर्वक मेरी बात सुने आप लोग यज्ञ के भोक्ता संतुष्ट आत्मा वाले अत्यंत सात्विक अपनी महिमा में स्थित और नित्य जगत का पालन करने वाले हैं तथापि दानवीश्वर गण अकारण उन पर साम आदि तीन नीतियों के प्रयोग से कोई लाभ है नहीं अतः दंड नीति का ही विधान करना चाहिए इसलिए अब आप लोग युद्ध की तैयारी कीजिए और मेरी सेना सुसज्जित की जाए देवगण आप लोग संगठित होकर शस्त्रों को धारण कीजिए अस्त्र देवताओं की पूजा कीजिए और सवारियों को सुसज्जित करके रथों को जोत दीजिए इंद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवताओं में जो प्रधान देव थे वे लोग शीघ्र ही यमराज को सेनापति के पद पर नियुक्त कर सेना को संगठित करने में जुट गए उस युद्ध में समस्त देवताओं के साथ दस हजार घोड़े सजाए गए जो नाना प्रकार के आश्चर्ययुक्त गुणों से युक्त थे तथा जिनके गले में सोने के घंटे शो माता ने देवराज की दुर्जय रथ को सजाकर तैयार किया यमराज अपने महेश पर सवार होकर सेना के अग्रभाग में स्थित हुए उस समय उनके नेत्र महा प्रलय के समय प्रचंड ज्वाला से ददकते हुए आकाश की तरह धधक रहे थे और वे चारों ओर से प्रचंड पराक्रमी किंकरों से घिरे हुए थे अद्भदेव हाथ में शक्ति लिए हुए छाग पर आरुण हो उपस्थित थे अपने महान वेग का विस्तार करने वाले पवन देव के हाथ में अंकुश शोभा पा रहा था सैयन भगवान वरुण भुजगेंद्र पर सवार थे जो राक्षसों के अधिश्वर आकाश चारी एवं भयंकर रूप वाले हैं जिनके हाथ में तेज तलवार शोभा पा रही थी गदा जिनका वे धनाध्यक्ष देवाधिदेव कुबेर पालकी पर बैठकर समर में उपस्थित हुए चतुरंगिणी सेना के साथ चंद्रमा, सूर्य और दोनों अश्विनी कुमार भी सम्मिलित हुए, स्वर्ण निर्मित आभूषणों से बेहोशित गंधर्वगण अपने अधिपतियों के साथ उपस्थित हुए। उनके आसन स्वर्ण निर्मित थे, उनके ऊपरांशों में सोने की पत्ती कारी की गई थी। वे चित्र-विचित्र कवच, रथ और आयुध से युक्त थे। उनके सिरों पर स्वर्गी कराक्रति बनी हुई थी इधर महान पराक्रमी राक्षसों के ऊपरने जपा कुशुम के समान लाल रंग के थे उनके बाल भी लाल थे उनकी धजाओं पर गीध के आकार बने हुए थे, वे निर्मल लोहे के बने हुए आभूषणों से विभोषित थे, उनके हाथ में मूसल, गदा और तलवार शोभा पा रहे थे, वे पगड़ी बांधे हुए रथ पर सवार थे, वे हाथी के समान विशालकाय थे और मेघ के समान भयंकर गर्जना कर रहे थे, जो ऐसा लग रहा था मानो भयंकर उल्कापात यक्ष लोग काला वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथों में भयंकर धनुष बाण शोभा पा रहे थे वे बड़े भयंकर और स्वर्ण एवं रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित थे उनकी ध्वजाओं पर तांबे के उल्लू बने हुए थे निशाचरों की सेना गैड़े के चमड़े का उपरना धारण किए हुए बड़ी शोभा पा रही थी उनकी ध्वजाओं में गीधों के पंख लगे हुए थे, वे हड्डी के आभूषणों से विभोषित थे, वे आयुध रूप में मूसल धारण किए हुए थे, जिससे देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे, उनकी सेना में बहुत से प्राणियों के भयंकर शब्द हो रहे थे, किन्नरगण स्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, उनकी स्वेत पताकाओं पर बाण के उनके अस्त्र थे जलेश्वर वर्ण की ध्वजा पर का बना हुआ हंस अंकित था जिसे मुक्ता समूहों से सुशोभित किया गया था वह भयंकर धूम से घिरे हुए अग्नि ध्वज जैसा दिख रहा था कुबेर की ध्वजा पर पद्म एवं बहुमूल्य रत्नों से वृक्ष की आकृति बनाई गई थी यमराज के महान पर काष्ठ और लोहे से का चिन्ह अंकित किया गया था वह ऐसा लग रहा था मानो आकाश को पार कर जाना चाहता है राक्षसी के ध्वज पर प्रीत का मुख शोभा पा रहा था अमित तेजस्वी चंद्र देव और सूर्य देव के धज पर सोने के सिंह बने हुए थे अश्विनी कुमारों के धज पर रत्नों द्वारा कुंभ का आकार बना हुआ था इंद्र के धज पर सोने का हाथी बना हुआ था जिसे चित्र विचित्र रत्नों से सजाया गया था और वह श्वेत चमर से सुशोभित था नाग यक्ष गंधर्व महोरग और निशाचरों से भ इस प्रकार उस देव सेना में देवताओं की संख्या 33 करोड़ थी उस समय स्वर्ग में सहस्त्र नेत्र महाबली पाक शासन इंद्र ऐरावत नामक गजराज पर जो हिमालय के समान विशालकाय था जिसके श्वेत कान चमर के समान हिल रहे थे जिसके गले में स्वर्ण निर्मित कमलों की निर्मल एवं सुंदर माला लटक रही थी जिसके उज्जवल मस्तक पर कुमकुम के पत्रभंगी की रचना की गई थी तथा जिसके कपोल पर भमर समूह क्रीड़ा करते हुए मणरा रहे थे बैठे हुए शोभा पा रहे थे वे चित्र विचित्र आभूषण और वस्त्र पहने हुए थे चमकीले वस्त्रों के बने हुए विशान छत्र से सुशोभित थे उनके बाजूबंद की फैलती हुई प्रभा भुजा के अग्र भाग को सुशोभित कर रही घोड़े और हाथियों के सैनिक समूह से व्याप्त स्वीट छत्र और धज समूहों से शुशोभित अजय पैदल सैनिकों से भरी हुई तथा नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले जो धाओं से युक्त होने के कारण दुस्तर वह देव सेना भी अत्यंत शोभा पा रही थी इस प्रकार श्रीमत् महापुराण के पाख्यान में रणयोजन नामक 148वां अध्याय संपूर्ण हुआ 149वां अध्याय देवासुर संग्राम का प्रारंभ सूत जी कहते हैं ऋषियों देवताओं और असुरों के उस अत्यंत भीषण संग्राम के अवसर पर दोनों ही सेनाओं में घोर गर्जना के साथ-साथ अत्यंत भयंकर संघर्ष छिड़ गया उस समय देवता और दैत्य सिंहनाद कर रहे थे शंख भेरी और तुरही का शब्द हो रहा था हाथी चिग्गाड़ रहे थे, युद्ध के युद्ध घोड़े हीस रहे थे, रथ के पहियों की घरघराहट हो रही थी, और वीरों द्वारा खींची गई प्रत्यंचा के चटाचट शब्द हो रहे थे। इन सब के सम्मिलित हो जाने से अत्यंत भयानक ध्वनि होने लगी, अतिशय क्रोध से युक्त हो, जीवन की आशा का त्याग कर, परस्पर एक दूसरे प आमने सामने घमासान युद्ध करने लगी